नोशो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर 87 सेवन जनकवाच तत् संदस आदय हृदय दरानावीदरामर्श शल्योधार म्वर्मा क्व क्वाथ क्विता क्वैत क्वचत स्विंस्ता मे क्वूत वर्तम क्व क्वेश क्वान्यम स्वहिमनी क्वचात्मा क्वचवानात्मा। क्वा क्शुभ क्वशुभ क्वचिता क्वचवाचितामहिम स्थित मे क्व स्वनाव सुसूप क्वचागरण तथा क्वा चिंता, क्वा क्वीर वयम वापी स्वहिनी स्थित से मे क्वरम क्वीपंवा बाह्यं क्वाबरम क्व क्वा स्थल क्वच म स्थित मे क्वृत जीवित वोकाश्य क्वौकिक लय क्व स्वी स्वहिमनी योगस्य योग कथयालम अलंज कथया अलं विश्रांत जिंदगी दुल्हन है एक रात की कोई नहीं मंजिल है जिसके अहिवात की मांग भरी शाम को बहारों ने शेष सजी रात चांदारों ने भोर हुई मेहंदी छुट्टी हाथ की जिंदगी दुल्हन है एक रात की नैहर है दूर पता पिया का न गांव कहीं ना पड़ाओ कोई कहीं नहीं छाओ जाए किधर डोली बारात की जिंदगी दुल्हन है एक रात की बिना तेल बाती जले उम्र का दिया बीचधार छोड़ गया निर्दयी पिया आंख बनी बदली बरसात की जिंदगी दुल्हन है एक रात की पर इस एक रात के लिए हम बड़ा जंजाल फैला लेते इस एक रात के लिए हम बड़ा संसार निर्मित कर लेते जो क्षण है उसके लिए हम शाश्वत को गंवा देते जो असार है उसके लिए सार को खो देते इधर कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं वहां जीवन के हीरे रिक्त होते चले जाते जोड़ लेते हैं कूड़ा करकट मरते मरते तक लेकिन जीवन गंवा देते कहा है जीसस ने तू सारी पृथ्वी भी जीत ले और अगर अपने को गंवा दिया तो इस पाने का सार क्या है अष्टावक्र ने जो सूत्र जनक को दिए वे जागरण के अपूर्व सूत्र हैं कोई समझ ले तो बस जाग गया जनक जैसा शिष्य पाना भी बहुत मुश्किल दुर्लभ अष्टावक्र जैसा गुरु तो दुर्लभ होता ही है जनक जैसा शिष्य भी बहुत दुर्लभ है और अष्टावक्र और जन जैसे गुरु शिष्य का मिलन पहले कभी हुआ उल्लेख नहीं बाद में भी कभी हुआ ऐसा उल्लेख नहीं शायद दोबारा यह बात घटी ही नहीं करीब करीब असंभव लगता है दोबारा घटना जैसा गुरु वैसा शिष्य ठीक दो स्वच्छ दर्पण एक दूसरे के सामने रखे अष्टवक्र ने अपनी सारी बात कह दी उंडेल दिया अपने पूरे हृदय को जो कहा जा सकता था कह दिया जो नहीं कहा जा सकता था उसे भी कहने की कोशिश की जनक इस पूरी अपूर्व वर्षा के बाद धन्यवाद दे रहे गुरु को धन्यवाद कैसे दिया जाए एक ही धन्यवाद हो सकता है कि गुरु ने जो कहा वो व्यर्थ नहीं गया समझ लिया गया गुरु से उण होने का कोई और तो उपाय नहीं एक ही मार्ग है धन्यवाद का आभार का कि जो वर्षा हुई व्यर्थ नहीं गई मेरे हृदय की झील में भर गई तुमने जो श्रम किया वो नाहक नहीं हुआ तुमने जो मोती बिखेरे वो मूढ़ों के सामने नहीं फेंके वे परख लिए गए संभाल लिए गए उन्हें मैंने अपने हृदय में संजो लिया है वे मेरे प्राणों के अंग हो गए इस बात की सूचन के लिए जनक अंतिम संवाद का समारोह करते ठीक भी है इस संवाद का प्रारंभ भी जनक से हुआ था और अंत भी जनक पर हो जिज्ञासा जनक ने की थी कि हे प्रभु मुझे जीवन का सार क्या है सत्य क्या है वह बताएं अंत भी जनक पर ही होना चाहिए जो पूछा था मिल गया जितना पूछा था उससे ज्यादा मिल गया जो जानना चाहा था वो जना दिया गया है और जिसका स्वप्न में भी जनक को स्मरण ना होगा सुसुप्ति में भी जिसकी तरंग कभी ना उठी होगी वह सब भी उंडेल दिया गया क्योंकि गुरु जब देता है तो हिसाब से नहीं देता शिष्य के मांगने की सीमा होगी गुरु के देने की क्या सीमा है शिष्य के प्रश्न की सीमा होगी गुरु का उत्तर असीम और जब तक असीम उत्तर न मिले तब तक सीमित प्रश्नों के भी हल नहीं होते सीमित प्रश्न भी असीम उत्तर से हल होता है थोड़ा सा पूछा था जनक ने अष्टावक्र ने खूब दिया है दो बूंद से तृप्ति हो जाती जनक की ऐसा उसका प्रश्न था अष्टावक्र ने सागर उड़ेल दिया है इस बात को भी समझ लेना कि यह जीवन का एक परम आधारभूत नियम है कि परमात्मा के इस जगत में कंजूसी नहीं है कृपणता नहीं है जहाँ एक बीज से काम चल जाए वहाँ देखते हैं वृक्ष पर करोड़ बीज लगते जहाँ एक फूल से काम चल जाए वहाँ करोड़ फूल खिलते जहाँ एक तारा काफी हो वहाँ अरबों खरबों तारे जीवन का एक आधारभूत नियम है कंजूसी नहीं है वैभव है महिमा है इसलिए तो हम परमात्मा को ईश्वर कहते हैं ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान जरूरत पर समाप्त नहीं है जरूरत से ज्यादा है तो ऐश्वर्य। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है तो उसका मतलब यह होता है आवश्यकता से ज्यादा है आवश्यकता पूरी हो जाए तो कोई ऐश्वर्य नहीं होता इतना हो कि तुम्हारी समझ में न पड़े कि आप क्या करें आवश्यकताएं सब कभी की पूरी हो गई अब ये जो पास में है इसका क्या उपयोग हो तब ऐश्वर्य इस अर्थ में तो शायद कोई आदमी कभी ईश्वर नहीं होता ईश्वर ही बस ईश्वर है परम ऐश्वरी है कहीं जरा भी कृपणता नहीं और जब किसी आत्मा का इस परम ऐश्वर्य से मेल हो जाता है तो इस परम ऐश्वर्य की ध्वनि उस आत्मा में भी झलकती अष्टावक्र ने उडेल दिया तुम्हें कई बार लगा होगा इतना अष्टावक्र क्यों कह रहे हैं ये तो बात जरा में हो सकती थी लेकिन जो जरा में हो सकता है उसको भी परमात्मा बहुत रूपों में करता है जो संक्षिप्त में हो सकता है उसको भी विराट करता है विस्तार देता है ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार जो विस्तीर्ण होता चला जाता ब्रह्मचर्चा भी ब्रह्म जैसी है पत्ते पर पत्ते निकलते आते शाखाओं में प्रशाखाएं निकलती आती प्रश्न तो बीज जैसा था उत्तर वृक्ष जैसा है होना भी ऐसा ही चाहिए अब इस परम सौभाग्य के लिए जनक धन्यवाद कर रहे धन्यवाद शब्द ठीक नहीं धन्यवाद शब्द से काम न चलेगा धन्यवाद शब्द बहुत औपचारिक होगा इसलिए कैसे धन्यवाद दे तो एक ही उपाय है कि गुरु के सामने यह निवेदन कर दें कि जो तुमने कहा वो व्यर्थ नहीं गया तुम्हारा श्रम सार्थक हुआ है तुम्हारा श्रम सृजनात्मक हुआ है मैं भर गया हूं यह सुगंध उठे जनक से कि अष्टावक्र के नासापुट सुगंध से भर जाए वो जो ध्वनि जो गीत उन्होंने भेजा था लौट कर आ जाए और वो समझे कि जनक का हृदय भी गूंज गया गए प्रध्वनि थो उठा है इसलिए ये अंतिम चरण में जनक निवेदन करते जनक निवेदन करते हैं कुछ ऐसी बातें भी जो अष्टावक्र ने छोड़ दी ये भी समझ लेने जैसा है इसके पहले कम सूत्र में जाए कोई भी सदगुरु शिष्य की परीक्षा के लिए एक ही उपाय रखता है वो सब कह देता है लेकिन कहीं कुछ एक आध दो मुद्दे की बातें छोड़ जाता है अगर शिष्य उन्हें पूरा कर दे तो समझो कि समझा अगर उतना ही दोहरा दे जितना गुरु ने कहा तो समझो कि तोता रटंत है समझा ही नहीं वो जो खाली जगह है वह परीक्षा है इतना सब कहा लेकिन एक आध दो बिंदु पर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी अगर समझ में आ जाएगा शिष्य को तो वो उन खाली जगहों को भर देगा जो गुरु ने नहीं कहा था सिर्फ इशारा करके छोड़ दिया था शुरुआत की थी पूर्णता नहीं की थी वक्तव्य का सिर्फ झलक दी थी लेकिन वक्तव्य पूरा का पूरा ठोस नहीं था अगर शिष्य समझ गया है तो जो ठोस नहीं था वो ठोस हो जाएगा जो अधूरा था वो पूरा कर दिया जाएगा शिष्य अगर गुरु के खाली छोड़े गए रिक्त स्थानों को भर दे तो ही समझो कि समझा अगर उतना ही दोहरा दे जितना गुरु ने कहा तो ये तो तोते भी कर सकते हैं ये तो यांत्रिक होगा इसलिए एकाद दो बातें अश्वक्र छोड़ गए बुद्ध ने भी किया समस्त गुरु ने वही किया एक हाथ दो बात छोड़ देंगे जो नहीं समझा है वो उनको तो पूरा कर ही नहीं सकता असंभव है इसका कोई उपाय ही नहीं कि उन्हें पूरा कर सके इसको किसी भी चालबाजी से पूरा नहीं किया जा सकता किसी भी बौद्धिक व्यवस्था से पूरा नहीं किया जा सकता अनुभव ही भर सकता है उन रिक्त स्थानों को और जनक ने उनको भर दिया वही धन्यवाद है। एक और बात अष्टावक्र के इन सारे सूत्रों का सार निचोड़ है श्रवण मात्रे जनक ने कुछ किया नहीं सिर्फ सुना है न तो कोई साधना की न कोई योग साधा न कोई जप तप किया न यज्ञ हवन न पूजा पाठ न तंत्र न मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं किया सिर्फ सुना है सिर्फ सुन के ही जाग गए सिर्फ सुन के ही हो गया श्रवण मातृ अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुमने ठीक से सुन लिया तो कुछ और करना जरूरी नहीं करना पड़ता है क्योंकि तुम ठीक से नहीं सुनते तुम कुछ का कुछ सुन लेते हो कुछ छोड़ देते हो कुछ जोड़ लेते हो कुछ सुनते हो कुछ अर्थ निकाल लेते हो अनर्थ कर देते हो इसलिए फिर कुछ करना पड़ता है कृत्य जो है वो श्रवण की कमी के कारण होता है नहीं तो सुनना काफी है जितनी प्रगाढ़ता से सुनोगे उतनी ही त्वरा से घटना घट गट जाएगी देरी अगर होती है तो समझना कि सुनने में कुछ कमी हो रही है ऐसा मत सोचना कि सुन तो लिया समझ तो लिया अब करेंगे तब फल होगा वहीं बेईमानी कर रहे हो तुम वहां तुम अपने को फिर धोखा दे रहे हो अब तुम कह रहे हो कि करने की बात है सुनने की बात तो हो गई मेरे पास एक सर्वोदयी नेता आते बूढ़े हैं जिनकी भर सेवा की है भले आदमी है एक दो शिविरों में आए फिर मुझे मिलने आए मैंने पूछा कि अब दिखाई नहीं पड़ते तो उन्होंने कहा आप क्या करूं आके आपको सुना समझा अब जब तक उसको कर ना लूं तब तो तक आने से क्या तब तो करने में लगाऊं जब हो जाएगा तो मैंने उनसे कहा फिर सुना ही नहीं समझा ही नहीं सुन लिया समझ लिया करने को नहीं बचना चाहिए करने की बात ही गड़बड़ है मैंने तुमसे कहा ये दीवाल है ये दरवाजा है तुमने सुन लिया समझ लिया अब करने को क्या है जब निकल ना हो दरवाजे से निकल जाना दीवार से मत निकलना अब तुम कहते हो अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे कि ये दीवार है अभ्यास करेंगे कि दरवाजा है जब अभ्यास खूब हो जाएगा तब निकलेंगे अभ्यास धोखा है यह सार सूत्र है अष्टा का ष्टव अभ्यास विरोधी है वे कहते हैं अभ्यास मात्र साधना मात्र धोखा है तुमने करने की बात उठाई तो एक बात पक्की हो गई कि तुमने सुना नहीं और अब तुम तर्की पे निकाल रहे हो अब तुम अपने अहंकार को समझा रहे हो कि सुन तो मैंने लिया धोखा तुम दे रहे हो सुना तुमने नहीं सुन तो लिया तुम कह रहे हो अब करेंगे करने से ही होगा ना सुनने से क्या होता है लेकिन सत्य की महिमा यही है सुन लिया तो हो गया सत्य कोई साधारण घटना थोड़ी है तुम्हारे कृत्य पर थोड़ी निर्भर है सत्य तुम्हारे करने से सत्य थोड़ी पैदा होता है सत्य तो है तुम्हारी आंख के सामने खड़ा है तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है करना क्या है एक अहंकार में एक उद्घोष में स्मरण आ सकता है श्रवण मात्र लेकिन आदमी बड़ी तरकीबें निकालता है वो सोचता है बड़ी दूर है मंजिल परमात्मा तो बहुत दूर है चलेंगे खोजेंगे भटकेंगे जन्म जन्म लगेंगे अच्छे कर्म करेंगे बुरे कर्मों को छोड़ेंगे बुरे किए हुओं को अच्छों से काटेंगे ऐसा धीरे धीरे संभालते संभालते पुण्य की संपदा एक दिन पहुंचेंगे नहीं तुम फिर ना पहुंच सकोगे तुम खुद उसे दूर किए दे रहे हो जो पास है मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र तुझे दे दूंगा इतनी दूर मगर थी मंजिल चलते चलते शाम हो गई निकला तो मैं था गुदड़ी में लाल छिपाए बरन बरन के कुछ संग खेले थे बचपन के कुछ संग सोए थे यौवन के कुछ पर रीछ गई थी कलियां कुछ से झूम गई थी गलियां कुछ थे रत्न अमोल हृदय के कुछ थे नौलक हार नयन के किंतु गोरी डाल गई कुछ ऐसी पथ की भूल भुलाइया जन्म जन्म की जमा हो गई जुग जुग नींद हराम हो गई मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र तुझे दे दूंगा इतनी दूर मगर थी मंजिल चलते चलते शाम हो गई मंजिल दूर नहीं मंजिल तुम्हारे सामने चलते चलते शाम हो गई चले तो चूके चलने का मतलब यह है कि तुमने मंजिल दूर मान ली चल के तो हम दूरी पर पहुंचते हैं जो निकट से भी निकटतम है मोहम्मद ने कहा कि जो तुम्हारी गर्दन में धड़कती हुई फड़कती प्राण की नस है उससे भी जो ज्यादा करीब है उपनिष्ठित कहते हैं पास से भी जो ज्यादा पास है जो तुम्हारे में विराजमान है तुम में और जिसमें इंच भर की दूरी नहीं चलते चलते शाम हो गई तुम चले तो भटके तुम चले तो चूके पहुंचना हो तो रुको पहुंचना हो तो चलना मत हिलना भी मत पहुंचना हो तो जहां खड़े हो वहीं मूर्तिवत हो जाना गति से नहीं पहुंचता कोई सत्य तक क्योंकि सत्य कोई गंतव्य नहीं है सत्य की कोई यात्रा नहीं होती क्योंकि सत्य दूर नहीं है सत्य तुम हो सत्य तुम्हारी सत्ता का नाम है सत्य तुम्हारा अस्तित्व है इसलिए अष्टावक्र कहते श्रवण मात्रे अगर जनक अब कहे कि प्रभु सुन ली आपकी बात अब करूंगा तो अष्टावक्र अपना सिर ठोक लेते लेकिन जनक ने यह बात ही नहीं कही जनक ने तो धन्यवाद दिया अपना वक्तव्य दिया जनक ने क्या कहा जनक ने कहा तत्व विज्ञान सं संत समादाय हृदयोदरात नाना विधि परामर्श शल्योद्धारा कृतोमया मैंने आपके तत्वज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक तरह के विचार रूपी वाण को निकाल दिया है बात खत्म ही कर दी जनक ने कहा कि शल्यक्रिया हो गई शल्योद्धारा चिकित्सा हो चुकी आपने जो शब्द कहे वे शस्त्र बन गए और शास्त्र जब तक शस्त्र ना बन जाए तब तक व्यर्थ आपने जो शब्द कहे वे शस्त्र बन गए और उन्होंने मेरे पेट और मेरे हृदय में जो जो रुग्ण विचार पड़े थे उन सबको निकाल के बाहर फेंक दिया बात खत्म हो गई तत्व विज्ञान है। वो जो आपने सत्य की निर्दर्शना की वो जो तत्व का इशारा किया वो तो सं बन गई उसने तो मेरे भीतर से सब खींच लिया जहर उसने तो सब कांटे निकाल दिए। ये बात ख्याल रखना कि दो शब्दों का उपयोग करते हैं जनक हृदयो दरात हृदय और पेट से उधर और हृदय से ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है ये पांच हजार साल पुरानी बात है अब कहीं जाकर पश्चिम में मनोविज्ञान इस बात को समझ पा रहा है कि मनुष्य जो भी दमन करता है विचारों का वासनाओं का वृत्तियों का वो सब दमित वृत्तियां पेट में इकट्ठी हो जाती ये तो अभी नवीनतम खोज इधर पिछले 20 वर्षों में हुई लेकिन ये सूत्र 5000 साल पुराना हो उधर तुम भी थोड़े चौंके हो कि अगर कहते कि मेरी मस्तिष्क से सारे विचार निकाल लिए तो बात ज्यादा तर्क संगत मालूम पड़ती लेकिन कहते हैं जनक मेरे उदर से मेरे पेट से ये बात ही जरा भी होती लगती है कि पेट से पेट में क्या विचार रखे लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान भी इससे सहमत है। अंग्रेजी में तो जो शब्दावली है लोग कहते ना कि इस बात को पेट में ना ले सकूंगा आई विल नॉट बी एबल टू स्टोमक इट इसको उदरस्त न कर सकूंगा ये बात महत्वपूर्ण तो है हम जो भी दबाते हैं वो पेट में चला जाता है। इसलिए चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाते चिंता के वाण अल्सर बन जाते सिर में नहीं होते अल्सर, मस्तिष्क में नहीं होते अल्सर तुमने देखा होने चाहिए मस्तिष्क में लेकिन होते पेट में कृपण आदमी कब्जियत से भर जाता वो जो कंजूसी है वो पेट में उतर जाती कंजूस आदमी और कब्जियत का शिकार ना हो बड़ा मुश्किल क्योंकि वो जो हर चीज को कंजूसी से देखने की आदत है वो धीरे धीरे उधरस्त हो जाती फिर पेट मल को भी पकड़ने लगता उसको भी छोड़ता नहीं सब चीजें पकड़नी है तो मल को भी पकड़ना है हमारे चित्त के जितने रोग हैं सब अंततः गिरते जाते पेट में इकट्ठे होते जाते असल में पेट ही एकमात्र खाली जगह है जहां चीजें इकट्ठी हो सकती इसलिए उधर जनक कहते कि जितने जितने उपद्रव मैंने अपने पेट में इकट्ठे कर रखे थे आपके तत्व विज्ञान की संसी से खींची लिए आपने खींचने को कुछ बचा नहीं है मेरा पेट हल्का हो गया है, मेरा पेट निर्भर हो गया एक बात दूसरी बात कही कि और हृदय से मस्तिष्क की तो बात ही नहीं उठाई इसका कारण है तीन तल हैं हमारे जीवन के एक है शरीर का तल एक मन का तल और एक है आत्मा का तल पूर्वी अनुसंधानकर्ताओं ने अनुभव किया कि शरीर के तल पर जो भी दबाया जाता वो पेट में चला जाता है। चित्त के तल पर मन के तल पर जो भी दबाया जाता वो हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। और आत्मा के तल पर तो दमन हो ही नहीं सकता और आत्मा का स्थान है मस्तिष्क के अंतस्तल में सहस्त्रार तो ये तीन स्थान है पेट में शरीर का जोड़ है हृदय में मन का जोड़ है और सहस्त्रार में आत्मा का जोड़ है अगर शरीर और मन की गांठ खुल जाए कुछ भी दबा हुआ न रह जाए तो जो ऊर्जा पेट में अटकी है जो ऊर्जा हृदय में उलझी है वो मुक्त हो जाती वो मुक्त हुई ऊर्जा वो जो कमल का फूल तुम्हारे मस्तिष्क में प्रतीक्षा कर रहा जन्मों जन्मों से उसे ऊर्जा मिल जाए तो वो खिल जाए ऊर्जा के मिलते ही वो खिल जाता वहां मुक्ति है अगर बंधन कहीं है तो पेट और हृदय में है अगर तुमने कुछ भी दबाया है तो या तो वो पेट में पड़ गया होगा या हृदय में पड़ गया होगा अधिकतर तो पेट में पड़ता क्योंकि चित्त का दबाने योग लोगों के पास कुछ होता ही नहीं जैसे समझो तुमने अगर काम वासना दबाई तो पेट में पड़ जाएगी तुमने क्रोध दबाया तो पेट में पड़ जाएगा तुमने ईर्षा घृणा हिंसा दबाई तो पेट में पड़ जाएगी ये सब शरीर के तल की घटनाएं बड़ी क्षुद्र पहले तल की घटनाएं किसी आदमी ने अगर प्रेम दबाया तो हृदय में पड़ेगा गीत दबाया तो हृदय में पड़ेगा संगीत दबाया तो हृदय में पड़ेगा करुणा दबाई फर्क समझ लेना क्रोध दबाया तो पेट में पड़ता है करुणा दबाई तो हृदय में पड़ती उठी थी करुणा देने का मन हो गया था कि दे दें और दबा ली तो हृदय अवरुद्ध हो जाएगा उठा था क्रोध और दबा लिया तो पेट अवरुद्ध हो जाएगा क्रोध तल की नीचे तल की बात है करुणा जरा ऊंचे तल की बात है हम तो अधिकतर सौ में नब्बे मौके पर बिल्कुल नीचे तल पर जीते इसलिए हमारा उपद्रव सब पेट में होता है और फिर पेट की विकृतियां हजार तरह की बाधाएं व्याधियां पैदा करती शरीर के तल पर जो बीमारियां पैदा होती उनमें भी सत्तर प्रतिशत तो पेट में दबाए गए मानसिक विकारों का ही हाथ होता है योग में बड़ी प्रक्रियाएं हैं पेट को शुद्ध करने की लेकिन वो तो लंबी प्रक्रियाएं हैं और फिर भी किसी योगी का कोई छुटकारा होता दिखता है ऐसा बहुत कठिन होता है लंबी यात्रा है जन्मों जन्मों तक योग के द्वारा कोई पेट का शोधन करता रहता तब कहीं का कुछ हल हो पाता है लेकिन जनक कहते कि आपने तो अपने शब्दों के वाणों से मेरे भीतर चुभे प्रा बाणों को निकाल लिया मैं खाली हो गया मैं रिक्त हो गया मैं हल्का हो गया मैं स्वस्थ हो गया हृदय और उधर से अनेक तरह के विचार रूपी वाण को निकाल दिया है नाना विधि परामर्श यह भी शब्द समझने जैसा है तुम्हारी जिंदगी में इतनी सलाहें दी हैं लोगों ने तुम्हें उन्हीं सलाहों के कारण तुम झंझट में पड़े हो नाना विधि परामर्श जो देखो वही सलाह दे रहा है जिसको कुछ पता नहीं वो भी सलाह दे रहा है सलाह देने में लोग बड़े बेजोड़ है तुम किसी से भी सलाह मांगो वो यह तो कहेगा ही नहीं कि भाई इसका मुझे अनुभव नहीं ये तो कभी कहेगा नहीं कि इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता तुम क्रोधी से क्रोधी से सलाह मांगो कि क्रोध के संबंध में क्या करूं तो तुम्हें सलाह देगा कि क्या करूं सराबी भी तुम्हें सलाह देगा कि शराब कैसे छोड़ो चोर तुम्हें चोरी के विपरीत सलाह दे सकता है शायद देगा ही क्योंकि उसी सलाह देने के आधार से वो तुम्हारे मन में प्रतिमा पैदा करेगा कि कम से कम यह आदमी चोर तो नहीं हो सकता जो चोरी के खिलाफ सलाह दे रहा है बेईमान ईमानदारी की बातें करेगा जिनको कुछ भी पता नहीं है वे परम सत्य की बातें करेंगे किताबों से उधार ले लिया होगा शब्द जाल सीख लिया होगा उसी को दूसरों पर फेंकके जाते बुद्ध ने कहा है अगर दुनिया में इतनी भी निष्ठा आ जाए कि आदमी वही कहे जितना जानता है तो दुनिया में से आधा अंधकार दूर हो जाए लेकिन लोग जो नहीं जानते वो भी कहे चले जाते एक जैन मुनि के साथ मुझे एक दफा बोलने का मौका आया उन्होंने आत्मज्ञान पर एक घंटा व्याख्यान दिया सुन के तो मुझे लगा कि उनको कुछ भी पता नहीं है वह जो भी कह रहे हैं वह सब उदार है सब बासा है जब मैंने ये कहा तो वह बड़े बेचैन हो गए मगर आदमी भले थे चुप रहे उन्होंने कुछ विवाद खड़ा ना किया सांझ एक आदमी को मेरे पास भेजा कि मैंने दिन भर सोचा आपने जो कहा मुझे लगता है कि ठीक मुझे पता नहीं मैं चाहता हूं आपसे मिलूं। तो मैंने कहा मैं आऊंगा इतना भला आदमी चाहे तो उसे यहां मेरे पास आने जरूरत नहीं मैं आ जाऊंगा तो मैं गया वहां दस बीस लोग इकट्ठे हो थे। गए थे लोगों को खबर मिल गई तो जैन मुनि ने कहा कि मैं एकांत में बात करना चाहता हूं मैंने कहा इतनी हिम्मत तो करो ईमानदारी है तो इतनी हिम्मत और इनके सामने करो घबराना क्या है यही ना इन लोगों को पता चल जाएगा कि आप अभी आत्मज्ञानी नहीं चल जाने तो पता ये भी आत्मज्ञान की यात्रा पर पहला कदम होगा सत्तर साल आपकी उम्र हुई मैंने उनसे कहा आप कहते हैं कोई पचास साल हो गए आपको संन्यास लिए बीस साल के जवान थे तब सन्यास लिया आपकी बड़ी ख्याति है हजारों आपके शिष्य हैं जो आप कह रहे हैं उसमें सब कुछ भी आपको पता नहीं क्यों कह रहे उन्होंने कभी सोचे नहीं था उन्होंने कहा मैंने कभी इस तरह सोचे ही नहीं आज आप पूछते हैं तो मैं बड़ी किम कर्तव्य विमोल हो गया हूं यह मैंने कभी सोचे नहीं कि क्यों कह रहा हूं कह रहा हूं यह बेहोशी में चलता रहा है सं्यस्त हुआ था शास्त्र पढ़ने शुरू किए शास्त्र पढ़ने से प्रवचन शुरू हुआ लोग पूछने आने लगे मैं सलाह देने लगा ये तो भूल ही गया कि पचास साल कैसे बीत गए इसी सलाह में और जो सलाहें मैंने दी हैं उनका मुझे कुछ पता नहीं दुनिया में इतना परामर्श है इतनी सलाहें दी जा रही उनकी वजह से बड़ी कीचड़ तुम्हारे पेट में मची हुई नानाविध परामर्श ये जो न मालूम कितने कितने तरह के परामर्श मत मतांतर सिद्धांत शास्त्र लोगों ने समझा दिए उन सब को आपने खींच लिया आपने मेरी शल्य चिकित्सा कर दी सर्जरी कर दी जनक ने कहा मैं मुक्त हुआ आपने काट लिया अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहा धर्म है कहा काम है कहा अर्थ कहा द्वैत और कहां अद्वैत और अब अब जब जागकर मैं अपने को देखता हूं तो पाता हूं क्वा धर्म क्वा चवा कामा क्वा चार्था, क्वा विवेकिता क्वा द्वैतम क्वा चवा अद्वैतम स्वहिम ने स्थित मे अब जब जाग के देखता हूं तो एक ही बात दिखाई पड़ती है अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान हूं कुछ करने को नहीं अपने गौरव में प्रतिष्ठित हो गया हूं स्व महिमा को उपलब्ध कर दिया आपने मुझे सिर्फ कहकर सिर्फ हिलाकर सिर्फ आवाज देकर जीसस के जीवन में उल्लेख है उनका एक भक्त लजारस मर गया वो बाहर थे गांव के लजारस की बहनों ने खबर भेजी कि लजारस मर गया आप जल्दी आए वो आए तो भी चार दिन लग गए तब तक तो लाश को संभाल कर रखा उन्होंने एक कब्र में रख दिया था एक गुफा में छिपा दी थी लाश जब जी आए तो वो दोनों बहनें मैरी और मार्था रोने लगी उन्होंने कहा कि अब तो क्या हो सकेगा अब तो बदबू भी आने लगी जीसस ने कहा तुम फिक्र छोड़ो अगर मैं पुकारूंगा तो लजारस सुनेगा किसी को भरोसा न था पर भीड़ इकट्ठी हो गई जब वो गए उस गुफा के द्वार पर उन्होंने जोर से आबादी कि लजारस बाहर आ तो कहते हैं लजारस अपनी अर्थी से उठा चल के बाहर आ गया और जब बाहर आ गया तो लोग घबरा गए लोग भागने लगे जिसने का भागो मत मैंने तुमसे कहा था ना अगर मैं पुकारूंगा तो वो सुनेगा क्योंकि वो मुझे सुन ही चुका है और जब उसने जिंदा रहते हुए मेरी आवाज सुन ली तो कोई कारण नहीं कि मुर्दा रहते मेरी आवाज क्यों ना सुनेगा तुम न मुझे जिंदा रहके सुने हो न तुम मुझे मुर्दा रहकर सुन पाओगे तुम जिंदा में भी नहीं सुन पाए तो तुम मुर्दा में कैसे सुनोगे ऐसी घटना घटी हो ना घटी हो ये घटनाएं प्रतीक घटनाएं लेकिन बात तो सच है गुरु जब पुकारता शिष्यों के लजारस उठ बाहर आ तो लजारस उठ के बाहर आ जाता श्रवण माथ्रेन फिर नानुच नहीं करता फिर यह नहीं कहता अभी कैसे आऊं अभी तो अंधेरा है अभी तो रात बहुत अभी थोड़ी देर और सो लेने दें कि मैं तो मरा पड़ा हूं लजारस ने यह भी ना कहा कि यह कोई वक्त की बात है मैं इधर मरा पड़ा हूं इधर कब्र में ढक रखने की मेरी तैयारी चल रही जब लजारस बाहर आया तो उसके ऊपर कफन बंधा था उसने यह भी ना कहा कि अब कफन में बंधे से तो मत उठाओ लोग क्या कहेंगे कुछ तो औपचारिकता बरतो नियम बिल्कुल तो मत तोड़ो मर्यादा तो रखो मैं इधर मरा पड़ा पड़ाऊं अर्थी पे कसा पड़ा पड़ाऊं तुम बुलाते हो नहीं आ गए सुनना आ जाए तो अगर तुम गौर से देखो तो तुम भी अर्थी पर रखे हो इस शरीर जिसको तुम अपना कह रहे हो ये अर्थी से ज्यादा नहीं और जिनको तुम वस्त्र कह रहे हो ये कफनी से ज्यादा नहीं इसलिए तो फकीर के वस्त्र को कफनी कहते कफन से बनाया कफनी है तो कफनी ही कफन कहो कफनी कहो क्या फर्क पड़ता है इस शरीर पर जो भी वस्त्र पड़े हैं सभी कफनी हैं और यह शरीर खुद तो तुम्हारी अर्थ है इसी पे चढ़े चढ़े तो तुम मौत की तरफ जा रहे हो यही शरीर तो तुम्हें एक दिन ले जाएगा चिता पर इस मुर्दा शरीर के भीतर तुम जीवित पड़े हो मगर तुम्हें सुनना नहीं आया जनक ने आवाज सुन ली उसने कहा कि धन्य मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको एक क्षण में तुमने मुझे मेरी महिमा में स्थित कर दिया ऐसा नहीं कि तुमने मुझे रास्ता बताया कि कैसे महिमा में स्थित हो जाऊं तुमने रास्ता नहीं दिया तुमने मार्ग नहीं दिया तुमने मंजिल दे दी अब कैसा धर्म अब कैसा अर्थ अब कैसा काम कहां द्वैत है कहां अद्वैत है चकित भाव से ये चकित भाव की उदघोषण है इसलिए बार बार ये शब्द आएगा क्वा धर्मा कहां है धर्म क्वा चवा कामा कहां गई वासनाएं कहां गई महत्वाकांक्षाएं क्वाचारथा कहां गई अर्थ की प्रबल दौड़ आपाधापी इतना कमालू ऐसा कमा ये हो जाऊं इस पद पर बैठ जाऊं इतना ही नहीं क्या विवेकिता जिस विवेक को बहुत मूल्य देता था विचार को समझ को वो समझ भी अब किसी काम की ना रही वो समझ भी अंधे के हाथ की लकड़ी थी आंख खुल गई लकड़ी की क्या जरूरत रही हिंदू शास्त्र कहते हैं उत्तीर्ण तू यते पारे नौकाया प्रयोजनम जब पार हो गए नदी तो फिर नौका की क्या जरूरत अंधा आदमी लकड़ी का सहारा लेकर टटोल टटोल के चलता है लंगड़ा आदमी बैसाखी के सहारे चलता है जीसस के जीवन में एक उल्लेख एक लंगड़ा आया जो बैसाखी पर चलता आया और कहते हैं जीसस ने उसे छुआ और लंगड़ा स्वस्थ हो गया जब वो जाने लगा तो भी अपनी बैसाखी साथ ले जाने लगा तो जिससे कार्य पागल बैसाखी तो छोड़ अब यह बैसाखी कहां ले जा रहा है लोग हंसेंगे पुरानी आदत न मालूम कितने वर्षों से बैसाखी लेके चलता था आज ठीक भी हो गया तो भी बैसाखी लिए जा रहा है जनक कहने लगे कहां बैसाखियां ये सब जो क्वा धर्मा, धर्म की क्या जरूरत है दुनिया में लाउसू ने कहा है एक समय ऐसा था जब लोग धार्मिक थे इतने धार्मिक थे कि धर्म का किसी को पता ही ना था जब अधर्म होता तब धर्म का पता होता लाउसू कहता है जब लोग अधार्मिक हो गए तब धर्म पैदा हुआ तब धर्म गुरु आए एक हिंदू सन्यासी मेरे घर मेहमान थे और मुझसे कहने लगे ये भारत भूमि बड़ी धार्मिक मैंने कहा कुछ शर्म करो संकोच खाओ वो कहने लगे क्या मतलब आपका संकोच शर्म सब तीर्थंकर सब अवतार सब बुद्ध पुरुष यही पैदा हुए मैंने कहा कि फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि संकोच खाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में उनका आपका मतलब क्या मेरे को समझ में नहीं आता ये तो महिमा की बात है मैंने कहा महिमा की बात नहीं तुमसे ज्यादा आधार में कोई नहीं होगा तब तो इतने धर्मगुरु अवतार तीर्थंकर इनको पैदा होना पड़ा जिस घर में रोज डॉक्टर आए उसका मतलब कोई बड़ी महिमा की बात है कि सब बड़े बड़े डॉक्टर रोज हमारे यहां आते हैं देखो कारें खड़ी रहती डॉक्टरों की ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन डॉक्टर ना आते हो हमारे घर की महिमा लोग कहेंगे ये महिमा की बात नहीं तुम बीमार हो घर तो वो महिमावान है जहां डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं जहां डॉक्टर आते ही नहीं जहां दवा की बोतल आई नहीं लाहौस यही कहता लाहौस कहता धन्य वे लोग थे जब धर्म का किसी को पता ही नहीं था कि धर्म क्या होता है धर्म का पता तो तभी होता जब अधर्म हो जाता है अधर्म के इलाज के लिए धर्म की बोतल लानी पड़ती दवा लानी पड़ती अधर्म फैल जाता तो धर्मगुरु होता है दुनिया में अगर फिर कभी धर्म होगा तो धर्मगुरु पहली चीज होगी जो विदा हो जाएगी धर्मगुरु की क्या जरूरत स्वास्थ्य तो चिकित्सक की क्या जरूरत लोग ईमानदार हों तो सिखाना थोड़ी पड़ेगी ईमानदारी से जियो और तुम लाख सिखाओ क्या होता है? एक ईसाई फकीर रविवार को चर्च में बोलता था और उसने कहा अगले रविवार को सत्य के ऊपर मैं व्याख्यान दूंगा लेकिन सबसे मेरी प्रार्थना है ल्युक का अड़सठवा अध्याय पढ़ के आना और जब वो बोलने खड़ा हुआ दूसरे रविवार को तो उसने खड़े होकर कहा कि भाइयों जिन लोगों ने ल्युक का अड़सठवा अध्याय पढ़ लिया हो वो सब हाथ उठा दें एक को छोड़कर सबने हाथ उठा दिए उस फकीर की आंखों से आंसू गिरने लगे उसने कहा आप सत्य में बोलने से क्या सहारे क्योंकि लूक का अध्याय है ही नहीं तुम पढ़ोगे कैसे किसी ने बाइबल थोड़ी उठाई किसी ने खोली थोड़ी कौन इन पंचायतों में पढ़ता है अब सत्य पर उसने कहा क्या खाक बोलूं? अब असत्य पर ही बोलना ठीक है मगर फिर भी धन्य भाग कम से कम एक आदमी तो हाथ नहीं उठाया वो आदमी खड़ा हुआ उसने कहा कि मैं कजरा कम सुनता हूं आपने क्या पूछा आप उस अड़सठ में अध्याय के संबंध में तो नहीं पूछ रहे वो तो मैं पढ़ा हूं सत्य की चर्चा चलती है जो असत्य में निष्णात है उनको समझाया जाता अहिंसा की बात उठती है क्योंकि लोग हिंसा में डूबे हैं लोग बेईमान हैं ईमानदारी समझानी पड़ती लोग पापी हैं इसलिए पुण्य का गुणगान गाना पड़ता है अन्य था इनकी क्या जरूरत यह परम अवस्था है स्वमहिमा की कहने लगे जनक ने स्थित में यह अपनी महिमा में मुझे विराजमान कर दिया एक चुटकी बजा थी और मुझे मेरी महिमा में विराजमान कर दिया अब मैं चौंक के देखता हूं कि अब धर्म की कहां जरूरत है धर्म क्या है यही मेरी समझ में अब ना आएगा धर्म की तो तब जरूरत होती जब आधर्म होता है और काम की क्या जरूरत क्योंकि काम वासना तो तब तभी पैदा होती जब तक तुम्हें अपनी महिमा का स्वाद नहीं मिला तब तक तुम दूसरे के पीछे जा रहे हो काम का अर्थ किसी और से मिल जाएगा सुख पकड़े किसी की का आंचल चले जा रहे किसी का पल्लू पकड़े हो कि शायद इससे सुख मिल जाए शायद उससे सुख मिल जाए काम का अर्थ है भिखारीपन कोई दे देगा सुख कोई स्त्री कोई पुरुष कोई परिजन सुख दे देगा बेटा बेटी पति पत्नी कोई सुख दे देगा दूसरे से का सुख मिलता होता तो सभी को मिल गया होता सुख मिलता स्वयं से स्वयं की महिमा में विराजमान होने से जनक ने कहा कि धन्य मुझे बिठा दिया मेरे सिंहासन पर अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग काम वासना से भरते क्यों है? जिसको स्वयं का स्वाद आ गया जिसने भीतर की रति जान ली आत्मरथी जिसने अंतर संभोग जान लिया जो अपने से ही मिल गया अब उसको और कोई रति, और कोई रस किसी और के आगे भिक्षा पात्र फैलाने की जरूरत ना रही अब तो उसे भरोसा भी ना आएगा कि लोग कैसे पागल हैं जो तुम्हारे भीतर है तुम उसके लिए बाहर हाथ फैलाए खड़े जिसके झरने तुम्हारे भीतर बह रहे हैं तुम उसके लिए भिक्षा पात्र लिए दर दर घूम रहे हो द्वार द्वार धक्के खा रहे हो और जगह जगह कहा जा रहा आगे बढ़ो क्योंकि तुम जिनके पास सोचते हो है उनके पास भी कहां है वो किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े एक भीख मंगा एक मारवाड़ी की दुकान के सामने भीख मांग रहा था उसने जोर से कहा कि मालिक कुछ मिल जाए उस मारवाणी ने कहा घर में कोई भी नहीं है वह भिकमंगा भी जिद्दी था उसने कहा कि हम किसी को थोड़ी मांग रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी को मांग रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को मांग रहे हैं अरे भीख मांग रहे हैं कोई ना हो ना हो कुछ मिल जाए मारवाड़ी भी कोई ऐसे भिकमंगों से हार जाए तो कभी के खत्म ही हो जाते मारवाणी ने कहा कि ना कोई घर में है ना कुछ देने को घर में अपना रास्ता लो आगे बढ़ो तो भिकमंगा भी हद था उसने कहा तो फिर भीतर बैठे तुम क्या कर रहे हो तुम भी मेरे साथ हो लो जो मिलेगा आधा आधा बांट के खा ले जब कुछ है ही नहीं तो भीतर क्या कर रहे हो मगर हालत यही है जिनके सामने तुम मांगने गए हो उनके पास भी कुछ नहीं किसके पास कुछ है? सब तरफ तुम्हें उदास मुर्दा चेहरे दिखाई पड़ेंगे बुझी आंखें बुझे हृदय बुझे प्राण राख ही राख कोई फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते न कोई वीणा बजती, न कोई पायल कोई नृत्य नहीं कोई गीत नहीं बिना गीत और नृत्य के जन्मे तुम कैसे जान पाओगे कि परमात्मा है परमात्मा कोई तर्क थोड़ी है कोई सिद्धांत थोड़ी है परमात्मा तो उनकी समझ में आता है जिनके भीतर गीत जन्मता है स्वयं की महिमा में जो प्रतिष्ठित हो जाते जो मस्त हो जाते जो अपनी ही शराब में डोल जाते वही कह पाते हैं कि परमात्मा है जो जान पाते हैं कि मैं हूं वही कह पाते हैं कि परमात्मा है जिनने स्वयं को भी नहीं जाना वो क्या परमात्मा को जानेंगे और जिन्होंने स्वयं की महिमा को नहीं जाना वो परमात्मा किस विराट महिमा से कैसे परिचित होंगे थोड़ा इस छोटे से भीतर के दिए से परिचित हो लो तो तुम महासूर्यों के राज से परिचित हो गए क्योंकि प्रकाश छोटा हो कि बड़ा उसका नियम एक है छोटे से दिए में भी जो प्रकाश जलता है वो महासूर्यों के प्रकाश से भिन्न नहीं है बिल्कुल एक है वही है पर दिए से तो थोड़ी दोस्ती बना लो फिर सूर्यों से दोस्ती बना लेना अभी तो घर में दिया रखा है और तुम अंधेरे में टटोल रहे दूसरों के घर के सामने धक्के खा रहे कहां काम है कहां अर्थ है कहां द्वैत कहां अद्वैत इसे थोड़ा समझना आदमी में काम की वासना पैदा होती क्योंकि उसे स्वारस नहीं मिला इसलिए पररस का भाव पैदा होता और आदमी में अर्थ की वासना पैदा होती कि धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो क्योंकि भीतर उसे हीनता का बोध होता मनस्विद इस है मनस्विद इससे राजी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग हीनता की ग्रंथि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं वही लोग धन के पीछे पद के पीछे दीवाने होते ऐसा तो राजनीतिक तुम पाई नहीं सकते जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित ना हो नहीं तो कौन चिंता करेगा कुर्सियों पर चढ़ने की और इतनी मारकुटल के बाद सौ सौ जूते खाएं तमाशा घुस के देखें कुछ भी हो जाए कितने जूते पड़े तमाशा उन्हें घुसके देखना चाहे तमाशा वहां कुछ हो भी नहीं चाहे तमाशा यही हो जो उनको जूते पड़ना है इसकी भीड़ लगी हो मगर कहीं ना कहीं पद पे होना है धन की ढेरी पे बैठना है क्यों भीतर तो कोई जरा सा भी महिमा का बोध नहीं होता शायद बाहर से थोड़ी अकल जुटा लें, धन के सहारे थोड़ी घोषणा कर सके कि मैं भी कुछ हूं महावीर और बुद्ध अगर राज सिंहासनों से उतर गए तो तुम गलत मत समझ लेना अक्सर गलत समझा गया है अक्सर यही समझा गया कि वो राज सिंहासन से उतर गए मैं तुमसे कि और बात कहना चाहता हूं वे असली सिंहासन पर चढ़ गए इसलिए झूठे सिंहासन से उतरना पड़ा पहले लकड़ पत्थर के सिंहासनों पर बैठे थे अब उनको हीरे जवाहरातों के सिंहासन मिल गया वो क्यों बैठे हालांकि तुम्हें नहीं दिखाई पड़े हीरे जवाहरात के सिंहासन क्योंकि तुम अंधे हो तुम्हारी आंखों को हीरे जवाहरात दिखाई पड़ने बंद हो गए तुम कंकड़ पत्थरों के सौदागर हो तुम्हें व्यर्थ की चीजें दिखाई पड़ती हैं सार्थक चूक जाता है महावीर और बुद्ध असली सिंहासन पर बैठ गए इसलिए फिर नकली सिंहासन से उतरना ही पड़ा दो दो पर तो बैठा नहीं जा सकता दो सिंहासन पर तो कोई भी नहीं बैठ सकता एक राजनेता मुल्ला नसुद्दीन को मिलने आया तो मुल्ला नसुद्दीन अपने कुर्सी पर बैठा है उसने कहा कहिए कैसे आए राजनेता को बड़ा बुरा लगा क्योंकि मुल्ला ने यह भी नहीं कहा कि बैठिए उसने कहा तुम जानते मैं कौन पार्लियामेंट का मेंबर हूं संसद सदस्य हूं तो मुल्ला ने कहा अच्छी बात है तो कुर्सी पर बैठिए उसने कहा तुम्हें यह भी पता नहीं कि जल्दी ही मैं मिनिस्टर हो जाने वाला तुम्ला तो ने कहा तो फिर ऐसा करिए दो कुर्सी पर बैठ जाइए और क्या करें मगर दो कुर्सियों पर कोई बैठ कैसे सकता है नहीं दो सिंहासन पर बैठने का कोई उपाय नहीं इसलिए एक सिंहासन खाली कर दिया तुमने यही देखा है जैन शास्त्रों में बस इसी का वर्णन है जो सिंहासन छोड़ दिया उसका वर्णन इसलिए शास्त्र अंधों ने लिखे होंगे त्याग का वर्णन है जो परम भोग उपलब्ध हुआ उसकी कोई बात ही नहीं हो रही तो ऐसा लगता है ऐसी भ्रांति पैदा होती है कि महावीर त्यागी थे मैं तुमसे कहता हूं परम भोगी थे त्याग समझदार त्याग करेगा त्याग का अर्थ ही क्या होता है अगर कोणियां छोड़ दिए और हीरे संभाल लिए तो इसको त्याग कहोगे व्यर्थ छोड़ दिया सार्थक को पकड़ लिया इसको त्याग कहोगे असली साम्राज्य स्थापित हो गया नकली साम्राज्य छोड़ दिया इसको त्याग कहोगे नहीं ये त्याग नहीं त्यागी तुम हो असली छोड़े नकली पकड़े बैठे त्यागी तुम हो तुम्हारे महात्याग की जितनी प्रशंसा हो उतनी कम तुम कुछ ऐसे त्यागी हो कि जिसका हिसाब नहीं अगर सोना और मिट्टी रखी हो तुम तत्काल मिट्टी पकड़ लेते हो तुम छोड़ते ही नहीं मिट्टी तुम्हें मिट्टी ही सोना दिखाई पड़ती और सोना मिट्टी दिखाई पड़ता है और तुमने ही महावीर और बुद्ध की कथाएं लिखी तुमने सब गड़बड़ की है तुमने इस तरह सिद्ध करने की कोशिश की तो जैन शास्त्रों में लिखा इतने घोड़े छोड़े इतने हाथी छोड़े इतने संख्या बड़ी करते चले जाते ना इतने घोड़े थे ना इतने रथ थे हो भी नहीं सकती क्योंकि महावीर का राज्य बड़ा छोटा था एक तहसील से ज्यादा बड़ा नहीं था तहसीलदार की से ज़्यादा बड़ी है से तो हो नहीं सकती जब महावीर ने राज्य छोड़ा तब इस देश में कोई 2000 राज्य थे टुकड़े टुकड़े में बटा था छोटे छोटे राज्य थे जैसे अभी भी थे दस बीस गांव किसी के पास है वो राजा इतने घोड़े हाथी जितने लिखे हैं जैन शास्त्रों में उनको तो खड़े करने की भी जगह नहीं थी उनके राज्य में मगर आते हमारी खराब हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ अट्ठर है अक्षोणी सेना वो जगह इतनी नहीं है वहां अगर अट्ठार है अक्षोणी सेना खड़ी करो तो खड़ी नहीं हो सकती लड़ने की तो बात ही और लड़ने के लिए थोड़ी बहुत तो जगह चाहिए बिल्कुल घसम कस खड़ा कर दो उनको तो भी खड़े नहीं हो सकते मगर फिर हाथ भी नहीं हिलेगा रथ वगैरह चलाना और घोड़े वगैरह दौड़ाना ये असंभव है मगर संख्या बड़ी करने का एक मोह होता है। वो हम पागल हैं हम संख्या पर भरोसा करते हमारी आते है ऐसी हैं तुम्हारे जेब में पांच रुपए पड़े हो तो तुम इस तरह दिखलाने की कोशिश करते हो पचास पड़े क्योंकि हमारे मन में एक ही मूल्य धन का तो महावीर ने त्याग किया छोटा मोटा धन त्याग किया तो छोटा मोटा त्याग हो जाएगा हम जानते एक ही उपाय है त्याग को भी तौलना हो तो धन के तरवाजों पर ही तौलते तो खूब त्याग दिखाते इतना इतना था वो सब छोड़ा देखो कितना महान त्याग लेकिन मैं तुमसे कहता हूं असली बात तुम चूके जा रहे हो जो पाया उसकी बात करो क्योंकि पाने के लिए छोड़ा सच तो यह है पाके छोड़ा इधर मिल गया अब उधर कचरे को कौन संभालता कहने लगे जनक अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां धर्म कहां काम कहां अर्थ और कहां द्वैत कहां अद्वैत नहीं अब न तो यह कह सकता हूं कि एक है ना यह कह सकता हूं दो है सिद्धांतों की सब बात बकवास हो गई आपने सब सिद्धांत मुझसे निकाल लिए अब तो मुझे सत्य में छोड़ दिया सत्य तो बस है उसके संबंध में ज्यादा नहीं कहा जा सकता जैसा है है, एक है दो है छोटा है बड़ा है लाल है पीला है हरा काला है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कोई व्याख्या कोई परिभाषा कोई निर्वचन नहीं हो सकता ना तो कह सकते दो है और ना कह सकते एक बस इतना कह सकते है और खूब है भरपूर है होना मात्र कहा जा सकता है नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां भूत है कहां भविष्य है अथवा कहां वर्तमान भी है अथवा कहां देश भी है क्वा भूतम भविष्य वर्तमानम अपनी क्वा क्वा देशा क्वा चा नित्यम स्व महिमनी स्थित में समझना नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए नित्य को समझो नित्यता इटर्निटी इसे समझो साधारणता हम जीते हैं समय में और जो समाधिस्थ हुआ वो जीता है नित्यता में समय में नहीं फरक क्या है समय बदलता है नित्यता नित्य है बदलती नहीं इसलिए तो नित्य नाम दिया है समय अनित्य है आया गया आ भी नहीं पाया कि गया अभी सुबह हुई अभी दोपहर होने लगी अभी दोपहर हो ही रही थी कि सांझ आ गई कि रात आ गई कि फिर सुबह हो गई आया और गया आना और जाना आवागमन है समय प्रवाह लहरों की तरह मन तो जीता है समय में और अगर तुम्हें स्वयं को जानना है तो समय के पार हटना पड़े समय का विभाजन है भूत जो जा चुका कभी था अब नहीं है भविष्य जो कभी होगा अभी हुआ नहीं और दोनों के बीच में वर्तमान का छोटा सा क्षण वो भी बड़ा कपता हुआ क्षण है वर्तमान का अर्थ हुआ भविष्य भूत हो रहा है वर्तमान का क्या अर्थ होता है इतना ही अर्थ होता है कि जो नहीं था वो फिर नहीं हो रहा है एक नहीं से दूसरी नहीं में जाते हुए जो थोड़ी सी देर लगती है क्षण भर को उसको हम वर्तमान कहते अभी 9 बज के 5 मिनट हुए ये जो सेकंड है मैं बोल भी नहीं पाया और गया सेकंड कहने में जितनी देर लगती है वो ज्यादा है सेकंड उससे जल्दी बीत गया आ भी नहीं पाता एक क्षण पहले भविष्य में था तब भी नहीं था और एक क्षण बात फिर अतीत में हो गया फिर नहीं हो गया एक नहीं से दूसरी नहीं में चला गया और जरा सी देर को झलक मारा जरा सी देर को झलक मारा पलक मारा इसलिए तो पल कहते हैं पल इसीलिए कहते हैं उसे कि पलक मारा बस गया एक झलक दी और गया ये समय की तीन स्थितियां हैं भूत तो है ही नहीं भविष्य तो है ही नहीं और वर्तमान भी क्या खाक है जरा सा है न होने के बराबर है इन तीनों के पार जो है उसका नाम नित्य नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां भूत है कहां भविष्य और कहां वर्तमान भी है अब तुम थोड़ा सोचना ना साधारणतः कहा जाता है वर्तमान में जियो मैं भी तुमसे कहता हूं कि वर्तमान में जियो क्योंकि इससे पार की बात तो तुम्हारी अभी समझ में ना आ सकेगी कृष्णमूर्ति भी तुमसे कहते हैं वर्तमान में जियो लेकिन वर्तमान में कैसे जियोगे भविष्य है काफी बड़ा है अभी हुआ नहीं है मगर विस्तार है भविष्य का अगर हाथ पैर मारना चाहो तो मार सकते हो थोड़ा जी सकते हो इसलिए तो लोग भविष्य में जीते हैं वर्तमान में नहीं जीते क्योंकि थोड़ा सुविधा तो चाहिए चलने फिरने की या अतीत में जीते हैं क्योंकि अतीत भी लंबा है जो हो गया उसकी भी धारा है वर्तमान में कैसे जियो ये तो एक क्षण आया और गया लेकिन कहते हैं तुमसे हम वर्तमान में जीने को क्योंकि यह पहला कदम है नित्य में उतरने का वर्तमान के क्षण में नित्य और समय का मिलन होता है जरा सी देर को नित्यता समय में झांकती है उतनी ही देर को समय सत्य हो जाता है इसको ठीक से समझना समय तो झूठ है एक झूठ भविष्य दूसरा झूठ अतीत और दोनों के बीच में जो थोड़ा सा सच मालूम होता है वो भी समय के कारण सच नहीं है वो नित्य उसमें झलक मारता है वर्तमान का अर्थ हुआ जहां समय और शाश्वत का थोड़ी देर को मिलन होता है शाश्वत के प्रकाश में वर्तमान का क्षण चमक उठता है एक क्षण को फिर भाग गया इस शाश्वतता में उतरने के लिए वर्तमान में जीने की बात कही जाती है लेकिन वो सिर्फ काम चलाउ है जब तुम उतरने लगोगे वर्तमान में तो तुम बहुत जल्दी पा जाओगे कि वर्तमान में उतरने का असली मतलब यह है कि वर्तमान के भी पार उतर जाना समय के पार उतर जाना न रह जाए अतीत न भविष्य न वर्तमान ये काल की धारा न रह जाए इसके पीछे छिपा है अकाल वो जो पीछे छिपा है इस धारा के और जिसकी रोशनी के कारण जिसकी पुलक के कारण जिसकी प्राण के कारण थोड़ी देर को वर्तमान जीवित हो जाता है उस जीवंत में उतर जाना उसका नाम है नित्य इटर्निटी अब ऐसा समझो ये मेरी तीन अंगुलियां तुम्हारे सामने हैं। एक का नाम भविष्य एक का नाम वर्तमान एक का नाम अतीत लेकिन तीन अंगुलियों के बीच में तुम्हें दो खाली जगह भी दिखाई पड़ रही वर्तमान भविष्य अतीत इनके बीच में जो दो खाली जगह हैं उन्हीं खाली जगहों में उतरकर नित्यता का अनुभव होता है समय के दो क्षण के बीच में जो अक्षण होता है जो नो मूवमेंट होता है वही नित्यता का है एक क्षण गया दूसरा आ रहा है इन दोनों के बीच में जो थोड़ी सा अंतराल है इंटरवल है रिप्त जगह है शून्य उसी में शाश्वत का निवास है नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां भूत कहां भविष्य कहां वर्तमान और कहां देश आइंस्टीन ने तो अभी इस सदी में जाकर यह पता लगाया कि समय और देश एक ही घटना के पहलू हैं। समय और देश टाइम और स्पेस अलग अलग चीजें नहीं है दोनों जुड़े यह अष्टावक्र की गीता में जनक के इस वचन में जोड़ है यह आकस्मिक नहीं है कि एक साथ कहा क्वा देसा क्वा भूतम् भविष्यत्वा वर्तमान अपी क्वावा क्वा देशा न भूत न भविष्य न वर्तमान और कोई देश भी नहीं कोई स्पेस भी नहीं ये दोनों एक सूत्र में कहे बात जाहिर है कि दोनों का संबंध स्मरण में होगा दोनों का संबंध अनुभव में होगा देश और काल एक ही घटना के दो पहलू हैं आइंस्टीन ने तो एक अलग ही शब्द बना लिया स्पेसियो टाइम अलग अलग जिसमें न कहना पड़े क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं समय को आइंस्टीन ने कहा स्पेस का ही चौथा आयाम समय और देश एक साथ हैं जैसे ही समय गया वैसे ही देश चला जाता कठिन होगा समझना क्योंकि बुद्धि तो समय और देश में जीती बुद्धि के पार एक ऐसी जगह है जहां जगह भी मिट जाती है इसलिए अगर तुम मुझसे पूछो कि आत्मा किस जगह है तो मैं उत्तर न दे सकूंगा किसी ने कभी उत्तर नहीं दिया क्योंकि आत्मा जगह के बाहर है शरीर किस जगह बताया जा सकता है पुणे में है कि कलकत्ता में है कि न्यूयॉर्क में अक्षांश देशांश पर कहां है तो नक्शे पर बताया जा सकता है कि इतने अक्षांश इतने देशांश पर अभी तुम यहां बैठे हो कौन कहां बैठा है बताया जा सकता है लेकिन आत्मा कहां है उत्तर नहीं दिया जा सकता है। लोग पूछते हैं आत्मा कहां हृदय में है नाभि में है मस्तिष्क में है कहां है तुम जब प्रश्न पूछते हो तुम्हें पता नहीं कि तुम एक गलत प्रश्न पूछ रहे हो जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता आत्मा स्थान के बाहर है। तुम पूछो आत्मा कब है सुबह छह बजे है कि दोपहर 12 बजे है कि शाम 3 बजे है आत्मा कब है भविष्य में वर्तमान में अतीत में नहीं आत्मा के लिए फिर भी उत्तर नहीं दिया आत्मा समय और स्थान के बाहर है समय और स्थान आत्मा में है आत्मा समय और स्थान में नहीं आत्मा ने सबको घेरा है उस आत्मा में सब शून्य हो जाता है जनक ने कहा आपकी कृपा से मैं वहां हूं जहां मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं जिज्ञासा उठ रही कि कहां गया समय कहां गया वर्तमान कहां गया अतीत कहां गया भविष्य और देश भी खो गया है मैं शून्य में खड़ा हूं और परम महिमा में विराजमान हूं नित्यम स्वामहिम ने स्थित में शाश्वत रूप से स्थिर हो गया हूं इसमें कुछ बदलाव भी नहीं हो रही कुछ आ नहीं रहा कुछ जा नहीं रहा जो है जैसा है वैसा ही ठहरा है अकंप निष्कंप ये जीवन की परम अनुभूति है अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां आत्मा है और कहां अनात्मा है अथवा कहां अचिंता है कहां चिंता है अब एक और अपूर्व सूत्र वो जोड़ते हिंदू जैन कहते हैं आत्मा उस परम सत्य का नाम बौद्ध उस परम सत्य को नाम देते हैं अनात्मा अष्टावक्र दोनों के पार चले जाते अष्टावक्र का शिष्य जनक उद्घोषणा करता है अब ना कोई आत्मा है ना कोई अनात्मा न तो कोई मैं न कोई पर अब तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं हूं और यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं कुछ ऐसी नई घटना घट गट रही है कि किसी शब्द में नहीं बंधती कोई अभिव्यक्ति अब सार्थक नहीं है क्वाचा आत्मा क्वचा वनात्मा क्वा शुभम क्वा अशुभम तथा क्वा चिंता क्वचा वा अचिंता ने स्थित तस् में अपनी महिमा में बैठा न कोई चिंता पकड़ती और ऐसा भी नहीं कह सकता कि अचिंता की अवस्था है ऐसा भी नहीं कह सकता कि चिंता मौजूद नहीं न तो है न तो चिंता मौजूद है न गैर मौजूद है चिंता और अचिंता दोनों एक साथ तिरोहित हो गई हैं, न यह कह सकता हूं कि मैं आत्मा हूं न यह कह सकता हूं कि मैं अनात्मा हूं दोनों शब्द अधूरे पूरे पूरे नहीं और घटना इतनी बड़ी है कि कोई शब्द इसे कह नहीं पाता अब न कुछ शुभ है और न कुछ अशुभ न कोई पुण्य न कोई पाप न कोई स्वर्ग न कोई नरक, न कोई सुख न दुख गए सब द्वंद, गए सब द्वैत अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां स्वप्न कहां सुसुप्ति कहा जाग्रत और सुनना कहां तुरी यह सूत्र छोड़ दिया था आशा वक्र ने कहा था न स्वप्न न जागृति न सुसुप्ती इन तीनों के पार जो है तुरी ही लेकिन जनक कहते हैं अब तुरी भी कहां चौथे को तो हम तभी गिन सकते हैं जब तीन हो तीन के बाद ही चौथा अर्थवान हो सकता है जब तीन ही गए तो अपने साथ चौथे को भी ले गए तुरी को भी ले गए संख्या ही गई संख्या तीत में प्रवेश हुआ यह मैंने कहा कि थोड़ी सी बात जैसे छोड़ दी थी अश्रावक्र ने इसको जनक पूरा कर देते वो योग उतरते हैं कसौटी पर वो अपने गुरु को कह रहे हैं कि आप मुझे धोखा मत दो जब तीन चले गए तो चौथा कैसे बचेगा मैं तुमसे कहता हूं चौथा भी गया गणना मात्र गई क्वा स्वप्न क्वा सुसुप्तिर वाह क्वाचा जागरणम तथा क्वा तुरियम भयम वापी स्वमहिम स्थित में और बड़ी अनूठी बात कहते हैं स्वप्न गया जागरण गया निद्रा गई तुरी भी गई और सब भय गया अचानक भय को क्यों जोड़ देते हैं भय इसका क्या लेना देना है गहरा संबंध है ये सब तरंगें भय की ही हैं ये सोना और जागना और स्वप्न और तुरी ये सब भय की तरंगे गहरे विश्लेषण पर पाया जाता है कि भय ही मन है जब तक तुम भयभीत हो तब तक मन है जब भय गया मन गया जहां भय न रहा मन न रहा और जहां मन न रहा वहां सब गणना गई यह गणना करने वाला हिसाब किताब लगाने वाला मन है तुमने देखा कभी जितने तुम भयभीत होते हो उतना ही हिसाब किताब लगाते हो मेरे गांव में मेरे सामने एक सुनार रहता उसकी बड़ी मुसीबत है वो ताला लगाएगा फिर देखेगा हिलाके फिर दो कदम चला जाएगा फिर लौट के आएगा फिर ताला हिलाएगा और गांव भर उसको सताता रास्ते में मिल गया कोई कह देता है अरे ताला ठीक से देख लिया कि नहीं तो पहले तो वो कहता देख लिया मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं लेकिन दो कदम जाकर उसको शंका पैदा हो जाती कि पता नहीं ये आदमी ठीक कह रहा हो तो वो फिर लौट के आधे बजार से लौट के चला आएगा फिर ताला हिला के देखेगा मैं उसे बैठा देखता रहता था मैंने उससे कहा कि मामला क्या है उसने कहा पता नहीं मुझे क्यों आदत पड़ गई मैंने कहा ये ताले का सवाल नहीं तेरे भीतर कहीं भय होगा ताले में क्या रखा है तेरे भीतर कहीं भय होगा कुछ भय तूने कुछ छिपा रखा घर में कि कोई चोरी चला जाए या क्या हो जाए इस गांव में इतने पैसे वाले लोग हैं कोई ताला नहीं हिलाता एक तू है तेरी कोई हालत भी अच्छी नहीं है दिन भर मुश्किल मेहनत करके रुपए दो रुपए कमा पाता है तू छिपाए क्या है वो थोड़ा घबराया वो कहने लगा आपको पता कैसे मैंने पता का सवाल ही नहीं इसमें पता चलने क्या बात है तेरा भय बता रहा है कि कुछ छिपा बैठा है और तेरा ये ताला नहीं छूटेगा क्योंकि तुझे लोग इतना सताते वो नदी में नहा बीच में क्यों कहता अरे सोनी जी ताला अब वो पहले तो वो गाली देगा नाराज होगा कि नहाने भी नहीं देते फुर्सत से और मगर वो एक मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता पानी वो निकला भागा वो ताला उसको लाख लोग समझा चुके हैं कि तू ताला हिलाना छोड़ उसमें कुछ सार नहीं है एक दफे देख लिया हिला लिया बहुत हो गए पर जब मैं उसको कहा कि ताला असली सवाल नहीं है तू सोचता है कि ताले से तेरा उलझन है ये बात गलत है कुछ और मामला है भय है कुछ उस दिन से उसने ताला हिलाना छोड़ दिया मैंने उससे पूछा कि मामला क्या गांव बड़ा चकित हुआ क्योंकि लोग उससे कहें सोने जी तालाब हो गए कि तुम्हें हिला लेना जा रहे हो उसी तरफ जरा हिला लेना लोग बड़े चौंके कि हुआ क्या मामला क्या है मामला कुछ भी न था बड़ी छोटी सी बात थी एक भय था उसके मन में कुछ पैसे उसने गड़ा रखे थे वो उन्हीं में उलझा हुआ था मैंने उसे कहा तू पैसे निकाल ले बैंक में जमा करा कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं थे ज्यादा कम का कहां हिसाब है आदमी एक पैसे को लेकर भयभीत हो सकता है भय हो तो हजार कंपन उठते कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा कहीं कोई निकाल तो नहीं लेगा भय हो तो मन कपता है कपता है तो इंजाम करना पड़ता है कपने से रुकने का लेकिन जहां भय गया वहां सब कंपन चला जाता भय क्या है भय एक है कि मौत होगी और तो कोई खास भय नहीं मरना पड़ेगा यह भय जब तक तुम्हें लगता है कि मरना पड़ेगा मरना होगा मौत आएगी तब तक तुम कपते रहोगे कंपन से फिर सब पैदा होता है लहरों पर लहरें उठती हैं जागने की सोने की सपने की नींद की तुरी की लेकिन जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जो है वो कैसे मरेगा और जो नहीं है वो बचने से भी कैसे बचेगा मैं तो मरूंगा अहंकार की तरह मरूंगा ही क्योंकि अहंकार शाश्वत नहीं हो सकता बनावटी है लेकिन मैं रहूंगा शाश्वत में शाश्वत की तरह वो मुझसे भी पहले था वो मेरे बाद भी रहेगा जो मेरे जन्म के पहले था वो मेरे जन्म के बाद भी रहेगा जो जन्म के कारण निर्मित हुआ है मौत के साथ समाप्त हो जाएगा जैसे ही तुम्हें बोध होना शुरू होता कि तुम अहंकार नहीं हो तुम्हारा मैं भाव गिरता वैसे ही मृत्यु भाव गिर जाता है मृत्यु भाव जहां गिरा वहां सब गिरा भय गिरा मन गिरा मन गिरा कि तुम जगे उस जागरण में जनक कहते हैं कि ना तो स्वप्न है न सुसुप्ति ना जागरण इतना तो क्या तुरी भी कहां है इसका भी मुझे पता नहीं चलता इस आखिरी वक्तव्य से कि तुरी भी नहीं है जनक ने कह दिया साक्षी भाव परिपूर्ण हो गया पूर्ण हो गया अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां दूर और कहा समीप कहा वाह और कहां अंतस, अंत कहाथल कहां, कहां सूक्ष्म है क्वा दूरम क्वा समीपम वा, वाह आभरम क्वा स्थलम क्वाचावा क्वा क्वा सूक्ष्म स्व महिम ने स्थित तस् में अपने में आ गया अपने घर आ गया अपने केंद्र पर बैठ गया अब कौन दूर कौन पास दूर और पास का तो मतलब ही होता है अन्य है अब तो मैं बैठ गया अपने में और पाया कि मैं सर्व में बैठा हूं स्वामे बैठ के पाया कि सर्व हो गया अब कोई दूर नहीं कोई पास नहीं क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं अन्य भाव पैदा हुआ है मैं ही हूं अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन कहाँ लोक कहाँ लौकिक व्यवहार कहाँ लय और कहाँ समाधि क्वा मृत्यु जीवितम वोका लौकिकम क्वा, क्वा वा लया क्वा समाधिवा स्वहिम स्थित में अपने में विराजमान होकर अब न तो किसी में लय होना है न कहीं समाधि लगानी क्योंकि कोई है ही नहीं जिसमें ले होना हो कोई है ही नहीं जिसमें समाधिस्थ होना हो न हो, तो कुछ लोक है न कुछ परलोक है ये सारे द्वंद गए ये सारे विभाजन गए सब विभाजन भय के मृत्यु के कारण सब विभाजन है अब तो जीवन भी नहीं है मृत्यु भी नहीं है और अंतिम सूत्राच का आत्मा में विश्रांत हुए मुझको धर्म अर्थ और काम की कथा अलम है योग की कथा अलम है और विज्ञान की कथा भी अलम है अलम त्रिवर्ग कथिया योगस् कथयापलम अलम विज्ञान कथिया विश्रांत ममात्मणि अलम शब्द का अर्थ होता है हो गई बात पूर्ति पूर्ण हो गई आ गया पूर्ण विराम दलम का अर्थ होता है आखिरी बात आ गई आत्यंतिक। यहां कहानी पूरी होती अलम का अर्थ होता इत्यलम एंड्स आत्मा में विश्रांत हुए मुझको अब न तो धर्म की कथा में कोई रुचि है न अर्थ की कथा में कुछ रुचि है न काम की कथा में कुछ रुचि है जो आदमी काम की कथा में रुचि लेता वो बताता है कि उसका शरीर अभी काम है जो आदमी धन की कथा में रुचि लेता वो बताता है कि उसका मन अभी धनातुर है और जो आदमी धर्म की कथा में रुचि लेता उसका मन बताता कि उसके प्राण मोक्ष पाने के लिए परमात्मा पाने के लिए उत्सुक है जिज्ञासु है जनक कहते मैंने पा लिया तुमने कहा और मैंने पा लिया तुमने पुकारा और मैंने सुन लिया तुमने चुनौती दी और मैं जाग गया अलम त्रिवर्ग कथया अर्थ काम मोक्ष धर्म इत्यादि की सब कथाएं समाप्त हो गई मैं पूर्ण हुआ अलम विज्ञान कथिया विश्रांत महात्मा योग की कथा भी अब व्यर्थ है और विज्ञान की भी विज्ञान का अर्थ होता है बाहर का योग योग का अर्थ होता है भीतर का विज्ञान अब तो बाहर भीतर का भेद नहीं रहा इसलिए सब बातें व्यर्थ हो गई अब शब्द का कोई प्रयोजन नहीं है शब्द का काम पूरा हो गया एक कांटा लग जाता पैर में तुम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेते अब तो दोनों कांटे बेकार हो गए अब तुम दोनों को फेंक देते जनक ये कह रहे हैं कि मैंने शब्दों के बहुत बहुत कांटे जन्मों जन्मों में लगा रखे थे सदगुरु की कृपा से तुम्हारे शब्दों से तुमने मेरे कांटे निकाल लिए अब तो तुम्हारे शब्दों की भी कोई जरूरत नहीं है तो बात ही खत्म हो गई अलम आ गया अंत वो मोजे हवादित का थपेड़ा ना रहा कस्ती वो हुई गर्क तो बेड़ा ना रहा सारे झगड़े थे जिंदगानी के अनीस जब हम न रहे तो कुछ बखेड़ा न रहा अलम हरिओम तत्सत आज इतना है